आध्यात्म रामायण अयोध्या कांड स्वर्ग दो तथो विघ्ने समुत्पन्ने दिवम शुभे तथे तो हे शुभे इस प्रकार विघ्न उपस्थित हो जाने पर तुम फिर स्वर्गलोक को लौट आना इस पर सरस्वती ने बहुत अच्छा कहकर वैसा ही किया और प्रथम मंथरा में प्रवेश किया त्रिविक्रा तो प्रसादा परितो दृष्ट्वा दृष्ट सर्वतंकृत तब तीन स्थान में टेढ़ी वह कुबड़ी मंथरा महल की अट्टालिका पर चढ़ी और उसने देखा कि नगर सब ओर से सजाया गया है नाना तोरण संबंध पताकाभतम सर्वोसव समायुक्तम विस्मिता पुनरागमत उसमें नाना प्रकार की वंदन वारे हुई है चित्र विचित्र पताकाएं सुशोभित हो रही हैं और सब ओर उत्सव हो रहे हैं यह देखकर वह अत्यंत विस्मिता हो नीचे उतर आई धात्रि प्रक्षमा कि नगर समोत्सव सामोक्ता कौसल्याचाति हर्षिता और धाय से पूछा ददाति दद्र मुख्ये वस्त्रणी विविधा चावाच तदाधात्री रामचंद्राभिसेचनम शो भ्यना सर्वोल पुन तुम्हारेयी वाक्यमब्रवी और धाय से पूछा मैया आज नगर क्यों सजाया गया है और महारानी कौशल्या भी नाना प्रकार से उत्सव मनाती हुई अत्यंत हर्षपूर्वक उत्तमोत्तम ब्राह्मणों को विविध वस्त्राभूषण क्यों दे रही हैं तब धाय ने उससे कहा कल श्री राम जी का राज्यभिषेक होगा इसीलिए आज सब ओर से नगर सजाया गया है यह सुनते ही उसने तुरंत ही कैके के, के पास जाकर कहा मूढ़े विशालाक्षवस्थित उपस्थित विशालाक्षी कैके उस समय एकांत में पलंग पर बैठी थी उससे मंथरा बोली आई अभागिनी मूढ़े कैसे सो रही हो तुम्हारे लिए बड़ा भारी संकट उपस्थित हुआ है न जानी सौंदर्य माननी मत गी हे मत वाली चाल वाली तुम्हें अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड है इसीलिए तुम्हें किसी बात का पता ही नहीं रहता रामस्या अनुग्रह्राग्य श्रोभिषेको भविष्य तत्ता सहसोत्था कैके प्रियवादी देव देखो महाराज की कृपा से कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है यह सुनकर प्रियवादिनी कै कई सहसा उठ खड़ी हुई तस्मै दिव्य दद स्वर्ण नुपुरम रत्न भूषित हर्षस्थ किमित में कथ्यते और उसे अति दिव्य रत्न जटित सुवर्ण नुपुर देकर कहा अरी यह तो बड़े आनंद की बात है इसमें तू संकट उपस्थित हुआ कैसे बतलाती है भरता दरिको राियकृणे प्रिय वद कौसल्याम सदा शुश्रूशते हिमा राम तो भरत की अपेक्षा मेरा अधिक प्रिय करने वाला और मधुरभाषी है वह तो कौसल्या तथा मुझे समान भाव से देखता हुआ सदा ही मेरी सेवा किया करता है भ्यम कि तव मूढ़े वरस्वे तत्ता विसादाथ कुण वैरिणी अरे मूर्खे तू यह तो बता कि तुझे राम से क्या भय उपस्थित हुआ है यह सुनकर बिना कारण वैर करने वाली मंथरा विषाद करने लगी